चल रहा च्यार है प्रत्याहर का वर्णन चल है प्रत्याहार को एक बार और देखने, अपने विषय के साथ संबंध न होने पर स्विश्चिया है ना, अपने विषय के साथ संबंध न होने पर किसका इंद्रियों, इंद्रियों का अपने विषय के साथ संबंध न होने पर इंद्रियों का चित्र के स्वरूप का अनुकरण सा कर लेना प्रत्याहार है इंद्रियां इंद्रिया काम करना करती हैं। चित, के स्वरूप का अनुकरण सा करती हैं? इसका मतलब क्या है कि विषयों से जब चित्त हट जाएगा तो सभी इंद्रियां भी इतना ही मतलब है इसका मतलब क्या है चित्र के स्वरूप का अनुकरण सा करना चित्त के स्वरूप का अनुकरण सा करना मतलब चित्र के स्वरूप जैसा खोलेंगे तो का मतलब क्या कि तो तो कि में से से तो तो भी हम ऐसा सकते हैं विषयों विषयों चित्त को हटाना से चित्तु चित्तु चित्तु बड़ा कठिन बनता है कितनी तक हटा के आप देखाएंगे चित्त को हटा जब क्या है कि की प्रत्याहार ये इस प्राणायाम का अच्छा अभ्यास हो जाएगा प्रत्याहत की स्थिति में आएंगे जब भी चाहेंगे वो क्योंकि ठटानेंगे वो छटा बना रहेगा ऐसे लोग हैं एक जनरल सेन है प्रणाली सर जाती हैं उनकी कोई स्थिति है तो क्या दो मिनट में कोई तुमको जो चाहेंगे कोई भी दुनिया याद नहीं है उनको लेकिन बल्कि बैठे रहते कहीं पर बैठे हैं अच्छे अच्छे वो जर्नी है और देखेंगे यहाँ पर तो लग लगे समझ गए नाम तथा प्रत्याहार प्रत्याहारात इंद्रिया नाम परमावश्यता प्रत्याहार से इंद्रियों की परम परमावश्यता होती है और प्रत्याहार से इंद्रिया प्रत्याहार से इंद्रियों की परमश्यता होती है मतलब इंद्रिया अत्यंत भक्म हो जाती है क्यों वस्तु वश में होगी उसने कहेंगे वश mm. तो अत्यंत वश में कौन तो होगी इंद्र mm. तो उसको क्या कहेंगे परम वस्त तो परमवस्थ्यता किसकी yeah. वो तो mm. प्रत्येक आहार से इंद्रियों की परम वश्यता होती है मतलब प्रत्येक से इंद्रिया अत्यंत वश में हो जाती है इंद्रिया अत्यंत ही वश में हो जाती है तभी तीन्द् मन से ना मन भी अत्यंत वश में हो जाती है और मन को जिसने जीत लिया अनुसंसार को जीत लिया और मन से जो हर व्यक्त तो इसलिए मन तो जैसा है यदि मन को जीत लो तो मित्र की तरह काम करेगा और नहीं जीत पाए तो दुश्मन दन, रहता है परेशान करता रहता है सबसे निकटतम जीवात्मा में कौन है न मन बाय उपकरणों में जब बाय उपकरणों में विचार करेंगे अत्यंत निकट जीवात्मा का जो है वो दुश्मन है तो अत्यंत निकट सबसे निकट होने पर भी सबसे बड़ा दुश्मन रहता है जीत लोगे तो वह जीत नहीं आएगा प्रत्याहार से क्या होता है सभी हो हैं इंद्रिया पर विजय किसके द्वारा प्राप्त होगी प्रत्याहार से पर इंद्रिय है इसमें तीन मतों का उल्लेख किया है भाष्यकार ने शब्दादिशु अभसनम इंद्रिय शब्दादिशु अभसनम शब्द आदि विषयों में आसक्ति न होना अब अभिष्णम है ना शब्द आदि विषयों में आसक्ति न होना शब्द आदि विषयों में व्यसन कर ऐसी असक्ति और अव्यसन कर ऐसी असक्ति का अभाव अभाव शब्द आदि विषयों में आसक्ति का न होना इंद्री जय है इंद्री जय मतलब इंद्रियों को जीतने का क्या मतलब है में आ सकती का और विविध इंद्रियों किसी में भी आसक्ति कभी तो आ सकती होती तो भी हो लगता है चलो एक बार उसको और देख एक बार वहाँ और घूम है उनसे और बात करने, ये सब क्या आ सकती के कारण ज्यादा तो होता है ज्यादा कर आ सकते के तो ध्यान देंगे शब्दादी विषयों में आसक्ति का नाम होना है कि यहाँ बढ़िया देखा पूछाचार्य मानते हैं या तो पूछाचार्य कहते हैं क्या कहते हैं पूछाचार्जादी विषयों में आसक्ति का आसक्ति का नाम आसक्ति हो जाती है लेकिन आसक्ति का न होना अच्छी स्थिति है ना अब यहाँ पर अव्यसनम शब्द आया था ना तो अव्यसनम को समझाते हैं अब समझाने के लिए अपने व्यसनम को समझाते हैं शक्ति व्यसनम व्यसन करते शक्ति शक्ति करते आसक्ति व्यसन का क्या है शक्ति और शक्ति का अर्थ है असक्ति तो अर्थ हो जाएगा आसक्ति को व्यसन कहते हैं आसक्ति को और व्यसन की विस्पत्ति है यहाँ पर व्यस्त एनम श्रेष व्यस्त एनम श्रेष्ठ एनम का साधक योग की यह साधक को श्रेष्ठ व्यस्त विष्� साधक को कल्याण से दूर करती है श्रेषा कर व्यस्तिक दूरी करोट साधक को कल्याण से दूर, दूर करता है इसलिए क्या कहते हैं व्यसन व्यसन किधे रहेंगे जो साधक को कल्याण ऐसी उसे क्या कहते हैं व्यसन तो साधक को कल्याण से दूर करने वाला सबसे बड़ी वस्तु नुग। नुग। विसन क्या है आसक्ति कल्याण में कर देती है संसारिक पदार्थों में आसक्ति बनी रहती है इसलिए कल्याण कारण वो आत्मा को जमीन विशेषा नहीं है कल के लोग ये न मतलब साधक न को वो कल्याण से दूर करता है इसलिए क्या कहलाता है लग गया अब ध्यान देंगे या विराम होना चाहिए है अब आप अविद्धा प्रस्तर न्याया अभी एक एक ही मत हुआ है ना अविरुद्धा कर शास्त्रानुकूल शास्त्र और प्रस्पत्ति कर शार्थ सम्मत भ उचित है ये शास्त्र में बताया जाता है ना कि पदार्थ का भोजन नहीं करना चाहिए तो पवित्र पदार्थ का भोजन भी तो क्या हो गया भोजन भी तो विषय है भोजन भी विषय है जो काम से सुन रहे हैं या वो का विषय है नेत्र से जिसको देख रहे हैं वो नेत्र का विषय है आ, जो स्पर्श कर रहे हैं वायु का शीशन का त्वचा तो का विषय है विषय है तो यहाँ पर क्या है कि शास्त्र सम्मत विषय उचित है कैसे काम का विषय क्या है कि शास्त्र का श्रमण करना भगवत सत्या का श्रमण करना सत्संग सत्य में श्रण करना यह शास्त्र संबंध सोच विषय हो गया ना। भगवान के दर्शन करना इंदिरा देना महापुरुषों के दर्शन करना नेत्र का विषय हो गया है हमारे चलते हैं तो फिर अनुकु चंदर नेत्र का दिषण हो गया है तो जीवन निर्वाह के लिए कुछ न कुछ दूसरा सुखा पाना यह भगवत भगवान देगा और मतलब विषय हो गया तो सात उसको कितने तो रहते ही है ना जिससे सब विषयों को उसमें आता तो तो दिख तो है और अदूत इसमें अदूत नहीं अच्छा वक्र मिल जाएंगे जिसमें आप दिशा दृष्टियों को दिश के प्रति चाहिए है न तो एक मत यह है कि उसमें शास्त्र अभिरुद्ध अभिव्धा है ना और शास्त्र से अभिरुद्ध जिन विषम का शास्त्र में निषेध नहीं किया गया है वो उसी अभिव्दा तो क्या है शास्त्र से अविरुद्ध या शास्त्र संवत है और प्रशक्ति का अर्थ है शब्दादी विषय शब्दादी शब्दादी जिसे भोग यह शब्दादी का भोग लेंगे ना प्रसिद्धिक अर्थ ये सात संबंध शब्दादी विष्णु का भोग उचित है सात संबंध शब्दादी विष्णों का भोग उचित है कि श्रोत जिसे भोग हो गया ना श्रोत सामत है अब ध्यान देंगे एक मत हुआ ना और दूसरी मत आ रहा है शब्दा ये हाँ शब्दादी संप्रयोग स्वेच्छय अन्य मतलब तो उस मत में जो पूर्ण मत में आया उसमें क्या है आसक्ति हटाना है, है और आसक्ति के बिना जो शासन संत विषय हैं उनको चल सकता है ठीक है अब ये देखेंगे शब्दारिप्रयोग स्वेच्छा अन्य स्वेच्छा शब्दादी सब, समय की स्वेच्छा से द्वारा देखेंगे प्रतिपत्ति पहली बार दो देखो अदुरु शासमत और प्रतिपत्ति कर केवल भोग लेना लग जाएगा क्या शब्दादी जिससे वो कुछ भी कर लेना लग जाएगा तो सात सम्मत भोग उचित है अब यहाँ स्वेच्छा शब्द योग स्वेच्छा करते अपनी इच्छा के अनुसार है सात सम्मत शब्दादी का भोग करना इंद्रिय जय है इंद्रिय का अभ्यास नहीं स्वेच्छा से शब्दादी स्वेच्छा ऐसी शब्दादी विष्णु का भोग करना संत योग स्वेच्छा से सात सम्मत शब्दादी विष्णु का भोग करना क्या है इंद्रिय स्वेच्छा ऐसी इसका मतलब क्या इच्छा हुई तो और नहीं तो भाई जब भूख लगी भोजन की इच्छा है तो कर लिया तो हमेशा क्या वो ध्यान नहीं करता है हमको माल चाहिए ये भोजन चाहिए वो चाहिए स्वेच्छा से जब कुछ सुनने की इच्छा है सुन लिया देखने की इच्छा है देख लिया नहीं तो नहीं। नहीं। तो स्वेच्छा से सात सम्मत शब्दादी जिसमो का भोग करना इंद्रित है इसी अन्य अन्य आचार्य भोजन की ऐसा अन्य आचार्य कहते हैं <Sapandakadis> ये दू मत हो गया ना अब त्रीतीन मत देखेंगे यहाँ राघा द्वेशम शब्दादी ज्ञान रागव द्वेष का अभाव होने पर द्वेष का अभाव होने पर सुख दुख से रहित शब्दादी विषयों का अनुभव करना इंद्रिय शब्दी विषयों का ज्ञान मतलब शब्दी विषयों का अनुभव या शब्दादी विषयों को भोगना ये इंद्रिय है कैसे राघव द्वेश का अभाव होने पर तो राधा जो इसका अभाव समझते हैं जैसे कि कोई भोजन करना है किसी का खूब उसमें राह है स्वास्थ्य अच्छा भोजन बना हुआ है इसमें तो ये कमी नहीं। नहीं। ये हो गई ऐसा होना चाहिए ठीक नहीं है ये राजकी हो गई ना जो भी मिला ले लिया तो भोजन को तो पेट्रोल की तरह है ना गाड़ी चलानी है सर पेट्रोल तो जो भी मिल जाए ले लिया क्या उसमें भी तो ये नहीं क्या ज्यादा हो चाहे कम हो चाहे कब हो उसका कुछ नहीं उसका कोई रागव द्वेष भरत के लिए आता है उनके घर वाले उनको बाकी और देते लेते हैं उन्होंने कभी पूछा कुछ नहीं कहाष तो का रहा होने पर सुख दुख से रहित सब दादी विषयों का ओ सुख दुख से रहित उसने कहा भारत में जनक का उपदेश आता है जनक के पास मुनिकरण उपदेश लेने गए है तो जनक ने बोला है उनको मैं भोजन करता हूँ लेकिन शिवराज स्पष्ट के लिए मैं नहीं करता मैं शब्दों को सुनता हूँ पर किसी के शब्द ना तो हमको फ्री लगते हैं ना ही हमको तब ना कोई है नब को देखता हूँ लेकिन हमारे लिएता में आता है द्वितीय में जो स्त्री प्रकृति का वर्णन है राधा देश भी उगते हैं सुख जिसना निर्देश आत्मतः का क्या है अच्छे आत्मवस्थ विधेय आधेय आत्मा मतलब मूल को भस्म करने वाला अब ध्यान देना आत्मवस्यी इंद्रिय का विशेषण है एक तो आत्मवश्य ही पुष्कार की गई और और दूसरा और विशेषण क्या राधा द्वेश्वे रहित कौन इंद्रिय किसी विषय में राग है न तो राधा देश ऐसी रहती हुई इंद्रियों के द्वारा राघा द्वेशन शंकर वास्तव्य है अनिवार्य विषयों को राघा द्वेशों के द्वारा अनिवार्य विषयों को खोकता हुआ कैसे किसियों को अनिवार्य विषय समझते है ना भोजन को लेना ही है सत्संग सुनना ही है शासक सुनना ही है रास्ते में कुछ देखना ही है तो अनिवार्य विषय हो गए ना तो कैसे नदियों के द्वारा अनिवार्य विषयों को मिलना है लागत दृष्टि अनिवार्य विषय जिसके बिना काम करेंगे जिसके बिना काम चल जाए वो अनिवार्य विषय घर से करने तो वहाँ पर राघवे श्री कृष्ण बताते हैं राघव से रहित इंद्रियों के द्वारा अनिवार्यों को इंद्रियों से भुगतान रागव्वित इंद्रियों के द्वारा अनिवार्यों को इंद्रियों से भुगतान रह गुख दुख मिलेगा ही रात के कारण इस वस्तु को सुख प्राप्त होता है और द्वेष के कारण अपनी वस्तु से रात के कारण वस्तु से सुख मिलता है और द्वेश के कारण अपनी वस्तु से क्या मिलता है दुख मिलता है और जब राघव का अभाव हो जाएगा तो सुख दुख कुछ तो वही अरागत द्वेष का अभाव होने पर सुख दुख से विषयों ऐसी अनुभव या शब्दादी विषयों का भोग इंद्रिय इंद्री के चीज आचार्य वर जी ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं कितने हो गए इंद्रिय के लक्षण तीन इसमें विषया शक्ति तो कहीं नहीं बताई और अत्यधिक विषय भोग भी कहीं नहीं बताया लेकिन योग तीनों नहीं है अच्छी है योग शास्त्र में इससे भी आगे लिखती है ये भी अच्छी है पर योग शास्त्र में मान्य नहीं योग्राज आप एवं जयगी सत्य है ये महर्षि जयगी शब्द जो कहते हैं वो योग शास्त्र में माना गया है चित्त चित्त की एकाग्रता होने के कारण चित्त की एकाग्रता होने के कारण विषय भोग का अभाव का भोग विषय भोग अपृष्पत्ति का क्या था विषय भोग का अभाव चित्त की एकाग्रता होने के कारण विषय भोग का अभाव इंद्रिज है बिल्कुल विषय भोग इतना एकाग्र कर लो बस लगा दो परमात्मा ने क्या कुछ करने के लिए सीधी बात है ये बढ़िया है बस ये जो है ना योग शास्त्र है यही मिली जय है और जितनी देर दूसरा व्यवहार होगा अनिवार्य उसको इंद्रीजय नहीं कहा योग शास्त्र में यही माना गया है चित्र की एकाग्रता होने के कारण अक है भोग का अभाव हाँ, हाँ, हाँ, चित्त की एकाग्रता होने के कारण विषय भोग का अभाव या विषय को न भोगनांद्रिज है इंद्रिजय का अध्ययन करेंगे ना इसी जैगी सभ्य ऐसा मारती वैगी सब्ज कहते है ये मानी गयी की योग तीन से अलग ला गई है न चित्त एकाग्र हो गया अब विषय भोग की इच्छा होगी नहीं बोली बस चित्र रूप परमात्मा में लगाइए चित्त की एकाग्रता होने के कारण क्या हुआ विषय भोग का इंद्रिय इंद्री जैविक ऐसा भारतीय जैवी शब्द ऐसा तो यही मान्य है है ना ये अलग अलग मत आए हैं पर जैविक शब्द वाला यहाँ पर माना गया योग शास्त्र के अनुकूल है ठीक है सभी जो है साधना और आगे बढ़ती है अपूर्व स्थितियों में व्यवहार में वो हो जाना तो आसक्ति तो किसी में नहीं आई अत्यधिक नहीं आया निरोधे निरुद्धा इंद्रिया नेतरेन्द्रीय उदय उपाय योगिना तथा से लेना है ये तीन प्रकार का इंद्रिज तीन प्रकार की के इंद्री तो जय से पहले किंतु जगह महर्षि के मत् से पूर्व में कितने प्रकार के इंद्रिज है अन्य और प्रेचित तीन प्रकार के आए ना तो तट ऐसी अच्छा तथा तीन प्रकार के इंद्री जय की अपेक्षा तुम तथा किन्तु दो बंदे पहले करेंगे किंतु तीन तो प्रकार के इंद्री जय की अपेक्षा परमा इम वस्तमाता से लेना यह इंद्री वस्ता परमा कर इंद्री वस्त है किन्तु तू किंतु तीन प्रकार की इंद्रिय अपेक्षा इम कर यह को मान्य है की यह वस्तता कर इंद्री वस्ता इंद्री वस्ता है ठीक है यही सृष्टि योग रास्त में एकांत या से से लोग ना ना करना करना है भी भी नहीं नहीं बात ध्यान क्या श्रेष्ठ होने का निर्धानी जो ये श्रेष्ठ है फिर बताते हैं यश का सहयोग चित्त निरोध है चित्र का निध होने आरोप इंद्रिया निरुद्धानी इंद्रिया निरुद्ध हो जाती है चित्र का निरोध होने पर क्या होता है इंद्रिया प्रत्याहार निरोध किया इंद्रिया आया न इतर इंद्री जय वक्त की अन्य इंद्रियों अन्य इंद्रियों के जय के समान जैसे अन्य इंद्रियों को जीतना हो अलग अलग अलग अलग उपाय करने पड़ेंगे तो यहाँ अलग अलग उपाय नहीं करना है प्रत्याहार से ही सभी काम बन जाएगा तो पंक्ति लगाइए अन्न इंद्रिय जय के समान प्रश्न से साधन कृतम है ना कि प्रश्न से साध उपाय की अपेक्षा नहीं करते हैं कौन योगिना योगिना जो है अपेक्षा के क्रिया करता है लगाइए यद्यो की चित्त का निरोध होने पर इंद्रियां निरुप हो जाती है और योगी अन्य इंद्रियों को जीतने के दौरान प्रश्न से साध उपाय की अपेक्षा नहीं करते प्रत्याहन से काम बन है प्रश्न से साथ जो अन्य उपाय है उनकी अपेक्षा एक जितने अलग अलग क्रिया रहेगा नहीं दे दे दे लग लग लग है कुछ कुछ नहीं अच्छा अब देखिए थोड़ा सा और बातें देते है तो ये कौन सा हो गया साधन पाल हो गया योग सूत्र के योग सूत्र ग्रंथ में चार पाल है चार पाद में दो पाल समाप्त हो गए ग्रंथ आराम हो गया है, है? आधा हो गया निर्णय तो सब काम के करना पड़ता है विभूति पादकृती अब का नाम क्या है विभूति पाद विभूति का पर अर्थ है ऐश्वर्य विभूति का पाद्य अर्थ है योग सिद्धि विभूति अर्थ ऐश्वर्य अथवा योग सिद्धि योग सिद्धि का बोध कराने वाला पाद है व्यापी से देखना हो ना विभूत यही समाज है ना देखो विभूते है बोध का और विभूत बोधकवादी तो नाम सिद्ध है उत्तर पर्वन के उत्तर पर्व से लोग क्या है ना तो इसके द्वारा उत्तर पर्व किसका लोक हो जाएगा बूधक का विभूतिवाद का क्या अभिभूति बोधकता मतलब ये बात विभूति विभूति का युद्ध की योग सिद्धि का मूर्क है यहाँ योग सिद्धियाँ बताई जाएंगी योग सिद्धियाँ ध्यान में न ये है कि योग सिद्धि की इच्छा तो नहीं करना चाहिए लेकिन साधना करते करते यदि वो स्थितियाँ आती हैं तो अच्छा लगता है ना योग की महिमा तो पता चलता है योग की महिमा को तो पता चलता है वो है ना अहिंसा प्रतिष्ठायाम सरसनि कितनी अच्छी स्थिति है योग सिद्धि है ना ऐसा हो जाए तो किसी की जरूरत ही नहीं किसी की मकान भी कुटिया भी ध्यान देंगे तो योग के अंग है आठ आठ अंगों में अभी तक कितने कितने कहेंगे ये पाँच अंग कहेंगे इन पांचों को पाँचों का योग और, और अब जो तीन आएंगे धरना ध्यान समाधि इनको कहेंगे मतलब योग के आठ साधनों में पांच बलगन साधन, साधन है तीन तो अंतरंग साधन है पंच बैगाणी साधना पांच बलगन साधन कहेंगे ध्यान देना बलगन साधन कहेंगे किसके बैग साधन कहेगा योग योग से लेना है यहाँ पर संप्रज्ञात योग संप्रज्ञात योग क्या है कि की योगाधि है ना तो यहाँ पर संप्रज्ञात योग के पांच बहिरंग साधन संप्रज्ञात योग के से पाँच संप्रज्ञात योग का समाधि उसके बहिंग साधन कितने हुए और तीन क्या हुए किसके संप्रज्ञा संप्रज्ञात योग्रज्ञात योग के पाँच बहरंग साधन और तीन साधन किसके शंप्रद्या शंप्रद्या योग कितना सुने आपने अब ध्यान देंगे और जो असंप्रज्ञात योग है जो असंप्रज्ञात समाधि है उसका अंतरंग साधन क्या है अपने विचार ऐसी बताइए संप्रज्ञात योग असंप्रज्ञात योग का समाधि का अंतरंग साधन है संप्रज्ञा योग क्योंकि संप्रज्ञात बात असंप्रज्ञात होगा अब ये बताइए असंप्रज्ञात का भी भजन गौर हो जाएगा धरना ध्यान अलग अलग है अब अच्छा अपेक्षा संतरंग बलरंग ठीक है अपेक्षित है सब ये की संतर बलरंग साधन कहे गए धारणा वक्तव्य संतर की धारणा वक्तव्य अब क्या आती है धारणा तो सूत्र है देश बंधन चित्स धारणा देश धारणा चित्व को किसी देश में बांधना लक्षित्व को किसी देश का हर स्थान को किसी स्थान में लगाना धारना नहीं आता है किसी स्थान में लगाना दाना दाना। बड़ा को लगा लेना लगता नहीं है आप आप दो प्रत्यार की स्थिति आने पर लगाएगा फिर लग जाएगा कोई तो मिट्टी को कोई छोट देते दोनों को थोक देते हैं प्रत्यार की स्थिति आने का कि चित्र को किसी देश में चित्र कि, को किसी देश में लगाना देश का हर स्थान को किसी स्थान में लगाना धारणा कहलाता है ये कम हो पाता है, है दादा दादा दादा। अब ध्यान देंगे भक्त का बता रहे हैं तो कहाँ लगाना तो बहुत स्थान हो सकते हैं और तो ना भी सक्रिय मतलब ये है या तो शरीर के अंदर किसी स्थान में लगा दो या शरीर के बाहर किसी स्थान में लगा दो शरीर के अंदर जो हृदय है आपका मधा है और जो विविध क्षेत्र है आकाश में तारक है ना अपने आराधित भूमि लगा सकते हृदय मतलब इन स्थानों में अथवा इन स्थानों में स्थित परमात्मा इन स्थानों में या इन स्थानों में स्थित अपने परमाणु नाविक में एको देते हैं नाभी चक्र में एक तरीके के अंदर वाले स्थान बताए जा रहे हैं हृदय कुंडली के कर्थ है हृदय कमल हृदय कमल मूर्ध की हृदय कमल में लोग ध्यान करते हैं। है हृदय कमल में चित्र को लगाना मूलधन ज्योतिषी का मूर्धा में स्थित ज्योति में मुरधा ये है ना ये मूर्धा में स्थित ज्योति में जैसे की कोई दीप और जनता दीपक से जलता है तो ऊपर एक लो रहती है ना बस रखते हैं घर बार मतलब उसका दीप सिखा का अग्रभाग दीप सिखा का अग्रभाग है तो जैसा रहता ना वो एक जैसा जो हवा ना चले और वैसे ही मूर्धा में स्त्री जो उसी ध्यान करना पड़ता है वहाँ मन चालू हो जाता है थोड़ा ध्यान दे बहुत ही सम्मा हो जाता है बहुत शांति मिलती है तो प्रयास करना पड़ता है अच्छा और बहुत अच्छा हो जाता है हृदय कमल में भी अच्छा उन्नावी चक्र में हृदय कमल में एक नाभि चक्र में ध्यान करने वाला आशा था कई साल से आया नहीं उसका सहन जाता है नाभि चक्र में हृदय कमल में मूर्धाम स्थित ज्योति में और नासिका के अग्र हाथ में ये गीता भी आया है ना नालोकन क्या है ये उसमें नासिका गया था गीता में था है ना नासिका की अग्रभाग में नासिका ना वृष्टि करने के लिए उसमें कहा गया था एक एक में यहाँ पे प्राय आते रहते पड़े रहते नाशिकाल वृष्टि कई कई घंटे को यहाँ पे वो लेते हैं साधक है वो साधना खूब करते बैठे बैठे रात बरसात का साधक नाशिकाल वृष्टि वोट करते ना के अग्रभाग में जीवभा के भाग में इतम आदि इत्यादि देशों में कानून ले लेना अंदर जो कलू है हाँ और नागिसमल स्थित जो कि अगर भाग इत्यादि इन स्थानों में जाइनी स्थानों में स्थित परमात्मा ठीक है अपने आराध्य में वाह्य विषय अथवा बाह्य विषय में बाह्य विषय आपके चित्त का आलमन कोई भी हो सकता है ठीक है अथवा बाय विषय में चित्त की सात्विक चित्त को सात्विक वृत्ति ऐसी को सात्विक वृत्ति ऐसी लगा लेना है केवल ठीक है और आगे जो एकाकार चिंतन चलेगा वो ध्यान हो जाएगा है ना यहाँ धेय की कल्पना नहीं करनी है केवल लगा लेना है चित्त की चित्त को सात्विक वृत्ति ऐसी लगाना धारना है लग गया को किसी स्थान में लगाना है ना क्या वो अंतरिक स्थान हो या बाईन वो तो होता ही है अंदर अंदर में परमात्मा जीव आत्मा दोनों के सिर्फ है ने? लगाने से उनको पता चल जाता ही है। आगे देखेंगे तो ये अभी तो अब तो तो यदि जो योग सिद्धियां थी जो मोटी बात है ना योग सिद्धि को बताने वाला बात है अब उनका ही प्रधानता से वर्णन आएगा धारणा हो गया और धारणा के बारे में क्या आएगा हाँ ये सब याद रखना परिभाषा है सो मुंह मूल याद रखने का यही साम में पढ़ोगे वहाँ आ जाएगा ध्यान आ जाएगा ध्यान के धारणा कैसे करते समाधि किसी को तो न पढ़ने वालों को पता होगा ना पढ़ने वालों को पता होगा तो ये सब यही सबका काम करते हैं वहाँ पर है ना ऑथोरिटी तो भी कुछ बोल भी रहो ये सब साथ ही काम करते हैं वहाँ इस धारणा ध्यान समाज की बात आज हो जाएगा धारणा क्या है समाधि क्या है ध्यान क्या है विश्लेषण कुछ नहीं तेक ध्यानमान तत्र है यहाँ पर धारणा के विषय धारणा के विषय लब्धी के स्थान में धारणा धारणा की गयी है धारणा आ जा रहा धारणा है किसी स्थान में आपने चुट्ट को लगा दिया देश स्थान उस में का एक कांता ध्यान है या वृत्ति की एक रूप ध्यान है वृत्ति का विचार समझिए ना है न जो लोग पहले से नहीं जानते है वृत्ति का सरकारी विचार जिसे आपको जो जैसे आपको भी इसका ज्ञान हुआ अब इसका ज्ञान हुआ इसका ज्ञान हुआ ये जो विविध ज्ञान होते हैं न जिसको हम आसमति कहते हैं आप समझिए हाँ वृत्ति कभी ये वृत्ति वाला कोई ज्ञान जाए वो सुखरूप हो चाहे दुख रूप हो घटियान हो कटियान हो क्या है चित्ती वृत्तियाँ है ऐसा सरल फलों में यही कहा जा सकता है आपको तो यहाँ प्रत्येक क्या है वृत्ति कैसी वृत्ति तो की एक रूपता मतलब तो विचार की एक रूपता या ज्ञान की एक रूपता एक आकार ज्ञान बना रहे कभी होता है आपने चित्त को कहीं लगाया एक क्षण उसका चिंतन हो गया और दूसरे क्षण में क्या दूसरे वस्तु का चिंतन हो गया तीसरे क्षण में और का चिंतन हो गया इसको ध्यान कहेंगे एक देशा विचार चलता रहे एक दिखा एक चिंतन चलता रहे तो क्या होता है बीच में देखिए दो घंटे कोई ध्यान में बैठा तो फिर एक बार भी कोई दूसरी स्मृति नहीं जानी चाहिए जिसकी स्मृति कर रहे हैं वही लगातार चल जाए तो उसको क्या कहेंगे और ये टूट फूट करके चलेगा तो उसको ध्यान नहीं देंगे लगातार वही रहना चाहिए और वेदनात्मक तो प्रकार तो से धारणा के विषय में वृत्ति की एक कांता को ध्यान देते हैं या वृत्ति की एक रूपता को ध्यान देते हैं वृत्ति की एक रूपता समझते मतलब एक रूप बृत्ती बनी रहे मतलब समान बट्टियां बनी रहे कैसे बट्टियाँ समान इसलिए कहा गया क्योंकि ये वृत्तियां भी क्षणिक है कैसे है तो वृत्ति क्या जिसे कभी घट ज्ञान कभी फट ज्ञान बदलता है ना जब एक ही सामने रहेगा तो उसकी भी वृत्तियां भी होती रहेंगी है ना घट ज्ञान बार बार उसमें कलाकार ज्ञान आता रहेगा एक ही वृत्ति लगातार नहीं होती है उसके समान वृत्तियाँ बार बार होती रहेंगी क्षणिक होने से तो वृत्ति की एक रूपता क्या हो गया की धारणा के विषय में वृत्ति की एक को ध्यान, ध्यान देते हैं वृत्ति के समान प्रवाह को समान प्रवाह होता रहे वृत्तियों का वृत्ति न है योग स्रोत्र में वही ध्यान है जो की वेदांत के ग्रंथों में जिसको कहा गया है क्या क्या विजाति प्रत्यंतरिक्त सजाती प्रत्यय प्रवाह उदाहरण से हैं वही योग का ज्ञान है। है अच्छा अब ध्यान देंगे तस्वीन दे ऐसी तस्वीन दे ऐसी करके उस स्थान में किसमे यहाँ पर धारणा जी है उस स्थान में सूत्र प्रत्ययता है ना तो यहाँ पर समास है से, प्रते प्रते से, से का एक प्रत्यक्ष में क्या समास होगा प्रत्यक्षता एक से क्या विशेषण है अब लगाइए धारणा के स्थान में ध्यय का आलम्बन करने वाला प्रत्यय या ध्यय का आलम्बन करने वाली वित्ती ध्यय का आलम्बन करने वाली अब देखो जो आपका ध्यान वृत्ति है ना वो किसके अनुसार होगी ध्यय के अनुसार अब आपका ज्ञान इसके अनुसार हो रहा है अब ज्ञान आपका इसके अनुसार हो रहा है तो आपका ज्ञान या आपका वृत्ति इसके आलम्बन कर रही है ना? नये विषय को धे विषय को आवलंबन कर रही है तो ध्यय का आलम्बन करने वाली कौन हो गई तो ध्यय के ध्यय का आलम्बन करने वाली वृत्ति की एकता एक तांता का यहाँ पर हमने एक रूप का बताया ना और एक तांता का हमें दिया है सदस्य प्रवाह समान प्रवाह कैसा प्रवाह समान प्रवाह हाँ मतलब समान प्रवाह जिसे कोई श्री राम का ध्यान कर रहा है तो लगातार राम का ही ध्यान बना रहे हैं और रामाकार वृत्ति ही लगातार बनी है लगातार रामाकार ही बनी रहे ब्रह्माकार वृत्ति ही बनी रहे बीच में कोई दूसरी वृत्ति और समान सदसा प्रवाह कर समान प्रवाह समान प्रवाह किसका वृत्ति होगा समान वृत्ति का स्वभाव समान विजाती तो वृत्ति का प्रभाव न हो और कैसे तो इसका विशेषण है प्रत्यंतरण अपराधिष्टो प्रत्यंतरण अपराक्षा के वहां का अर्थ है अन्य प्रत्यय और अपराधि करते हैं है यहाँ पर क्या शब्द है मतलब ये हुआ कि अन्य प्रत्यय से असंबद्ध या तो अन्य प्रत्यय के व्यवधान तो से रहित अन्य प्रत्यय के व्यवधान अन्य लग के प्रत्यक्ष आपके रहित या अन्य वृत्ति के व्यवधान से मुझे सम्राज से ही अन्य वृत्तियों के संबंध से रहित या अन्य वृत्ति के व्यवधान से रहित अन्य वृत्तियों के व्यवधान से रहित समान वृत्तियों का प्रवाह ज्ञात हो जाएगा अन्य वृत्तियों के व्यवधान से रहित समान वृत्तियों का प्रवाह ध्यान है तू बारा देखेंगे ध्यय के विषय में नहीं धारणा के स्थान में क्या कहेंगे स्थान तो में धारणा के लिए धारणा के स्थान में ध्यय के आवलम्बन करने वाली वृत्ति का ध्यय का आवलंबन करने वाली वृत्ति का विजाति वृत्ति के व्यवधान से रहित सजाति प्रवाह सजाति प्रवाह अध्यन कहलाता है प्रवाह किसका वृत्ति का अब तो अलग-अलग वृत्ति जा, के प्रत्याण अपराध सब प्रत्यक्ष प्रवाह की समान वृत्ति का प्रवाह क्या सब्य प्रवाह की बिजाती वृत्ति के व्यवधान ऐसी रहित समान वृत्ति का प्रवाह इसे क्या कहते हैं ध्यान सरित रहा अविच्छिन्न स्मृति के बाद स्मृति है ध्यान एकाकारा है? एक है। तो तो तो एक तो का अभ्यास करते करते वही अप्रोच हो जाएगा फिर बाद में क्या हो जाएगा अप्रोक्षा पड़ेगा चिंतन यह पर्याय समझे अब ध्यान देंगे तो धरणा के स्थान में ध्याय के करने वाली वृत्ति का अन्य वृत्तियों के विवरान से रहित समान वृत्ति का प्रवाह ध्यान कहना चाहिए ये।, ये क्या हो गया ध्यान हो गया तो ध्यान कार है अच्छा अभी ये देखो ये ध्यान कौन नहीं कहता है सब कहते हैं न तो ये सब तो मूल्भ लोग होते हैं ना हमें तो भगवान को गठन करना है ध्यान ध्यान से क्या मतलब है ध्यान से क्या मतलब अपने अवार आदमी को हमेशा देखना चाहते कि नहीं देखना चाहते तो वही तो ध्यान है और क्या ध्यान है ऐसे मत तो समझने के लिए कुछ कुछ लोग बोलते हैं उस पर बहुत है ध्यान और ये ध्यान हो गया धारणा के बाद क्या हुआ ध्यान और ध्यान जब बहुत प्रदान हो जाएगा तो समझ हो जाएगी ध्यान देखो आप इसको देख रहे हैं लगातार लगातारे इसी का ही देखते रहे दूसरे को बीच में दूसरा विचार ना आए दूसरे का ना स्मरण आए ना, ना दूसरे को प्रत्यक्ष देखे तो क्या बन जाएगा लगातार इसको मतलब दु.. बीच में कोई दूसरा विचार नहीं तो ये क्या बन जाएगा ध्यान और ध्यान में देखो कभी लगेगा ये धेय और कभी क्या लगेगा कि हम इसको देख रहे हैं जान रहे हैं हम बात होगी कभी क्या लगेगा ये ध्यय किसके द्वारा जानेंगे ध्यान के द्वारा ही जानेंगे ज्ञान के द्वारा ही देख हो जानते हैं ज्ञान के द्वारा ही दे का विकास होता है हम्म, ज्ञान के द्वारा लेख हो जानते हैं ध्यान के द्वारा लेख हो जानते हैं तो कभी ध्यान होगा कभी क्या लगेगा कि ध्यान कर रहा हूँ मैं स्कूल देख रहा हूँ मैं स्कूल रहा हूँ ऐसा त्रिपुटी हो सकती है और क्या होगा त्रिपुटी होगी बाद में क्या होगा की केवल ध्यय का ही भान बना रहे का ही उसमें ध्यान का भी प्रतीति बीच में ना हो और ध्यानकर्ता की भी प्रतीति ना हो ध्यान करने वाला क्या है ना तो उसको ध्यान समझ में आए और ना ही स्वयं को समझ में आए ना वो स्वयं को समझ पाए और न ही ध्यान क्रिया को समझे किसको समझे केवल धीरे धीरे तो उसको क्या कहेंगे समाज फिर क्या होगी केवल समाज ही केवल धेय ऐसा अपने भी भूल गया हमें तो ध्यान का ध्यान किया केवल यही सामने लगातार है तो वो क्या बन जाएगी समाधि भागवत में आया है परमेण समाधि ना चतुर्श्लोकी है ना भागवत की भागवत का मूल है ब्रह्मा देती है ना तो उसमें क्या है परमेण समाधि ना ये सुखदेव की वचन है कि परम समाधि के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है परम समाधि के द्वारा अब ध्यान देंगे की जो है ना वहाँ पर कल्याण का साधन किसको माना गया परम समाधि समाजी समाधि के माना गया कल्याण का साधन सही मदभागत में तो समाधि वहां पर साक्षात्कार होता है जिसको कि अप्रोक्ष ज्ञान देना नहीं मिलता है समझलिए तो इसके स्थान इस में क्या होने गया ध्यान और किसके स्थान में जाएगी अप्रोक्ष ज्ञान लेकिन अप्रोक्ष ज्ञान के स्थान पर समाधि जाएगी जब वो हो जाएगी और वो अंगी वाली जाएगी है ना ये थोड़ा पहले की स्थितियाँ सब चलेंगी अलग उसमें अंतर आएगा एक बार समाधि होने से कल्याण हो गया ये बात नहीं है उसको अभ्यास करना पड़ेगा यही इसमें बताएंगे उसके बाद भी मन एकाग्र होने से कल्याण नहीं एकाग्र हो जाए फिर में लगाइए लगाचार लगाते रहिए रहे जीवन में क्या होना है और देखेंगे निर्भाषण स्वरूप सुन समाधि ही तो भी भी का निर्भाषण मात्र को प्रकाशित करने वाला प्रकाशित करेगा थे। अभी प्रकाशित करने वाला तो ज्ञान होता है पहले ध्यान के समय तो ध्यय मात्र प्रकाशित नहीं होगा ध्यान भी प्रकाशित हो जाएगा ध्यान करता तभी प्रकाश हो जाएगा अब आगे केवल ध्यय मात्र का बोध किसमें रहेगा समाधि समाधि में है ना। के समय तो क्या है कि भेद का ज्ञान होगा और ध्यान क्रिया का भी ज्ञान होगा ध्यान करने वाले का भी ज्ञान हो जाएगा कभी कभी हो सकता है कभी कभी और समाधि में क्या होगा केवल तो वही अर्ध मात्र निर्वासन कर केवल भेद को प्रकाशित करने वाला है ना भेद मात्र को प्रकाशित करने वाला अपने स्वरूप ऐसी शून्य जैसा अपने स्वरूप ऐसी अपने स्वरूप ऐसी शून्य जैसा सदैव करते वो ध्यान ही अपने स्वरूप से शून्य जैसा वह ध्यान ही समाधि है वह ध्यान ही क्या है समाधी तो समाधी ध्यान की एक अवस्था हो गई समाधि तो समाधि ध्यान का नाम समाधि कब हुआ जब धे अर्थ मात्र निर्वाचन करते धे मात्र को प्रकाशित करने वाला किसको प्रकाशित करने वाला धे मात्र को प्रकाशित करने वाला और अपने स्वरूप से रहित जैसा ध्यान देंगे अपने स्वरूप से रहता मतलब ध्यान का उसमें समय तो घाषित होगा और ध्यान घाषित होगा क्या इसलिए ध्यान को क्या कहा गया अपने स्वरूप से रही जैसा इससे लगाया है कि जो उसको विज्ञान है उसके स्वरूप का अभाव होगा क्या तो और उसके स्वरूप तो अभाव नहीं होगा इसलिए स्वरूप शून्य नहीं हुआ बल्कि स्वरूप शून्य जैसा स्वरूप शून्य जैसा क्यों कहा गया ध्यान को क्योंकि ध्यान की प्रति नहीं ध्यान की प्रति ध्यान है कि नहीं है तो तो तो स्वरूप ठीक है स्वरूप से शून्य गये मात्र को प्रकाशित करने वाला अपने स्वरूप से शून्य गयता वह ही समाधि कहलाता है वह ध्यान ही समाधि ध्यान, ही। ध्यान ही क्या कहलाता समाधि तो इसके लिए भागवत ने परमेण समाधिया जो आगे जो अंगी समाधि होगी उसके लिए बताया जाए वही जो वही फादा ने कल्याण परम समाधि है अब ध्यान में देंगे ध्यानम यो धेयाकार निर्भाषण प्रत्यात्म केवेशा तला समाधि हम अन्य धर्म से बोलेंगे स्वभावा का अर्थ है ध्य स्वरूप में पूर्ण मनोमुग ध्यूप में पूर्ण क्या ध्वेश में पूर्णता मन को लगने से क्या होगा भेष रूप में रूप में मन को पूर्णता लगने से ध्य स्वभाव में पूर्णता मन को लगने से मन किसमें पूर्णता मन के लगने से यदा कर निर्वासम कर आकार ऐसी भर्ती होने वाला ध्य के आकार से ध्यय के आकार से कौन भर्षित होगा ध्यान का निर्वासन का अर्थ है की के आकार से भाषित होने वाला कौन धे के आकार से भाषित होने वाला प्रत्यात्मकें शुरुणे प्रत्यात्मकें शुरुणे ना? से है ना मतलब इसका अर्थ होगा अपने ध्यानात्मक स्वरूप से रहित जैसा अपने ध्यानात्मक स्वरूप से रहित जैसा ध्यानात्मक स्वरूप से रहित जैसा होता है ध्यान ध्यानात्मक स्वरूप से रहित जैसा ध्यान होता है कौन होता है दोबारा लगाएंगे यदा पंक्ति लगाएंगे स्वभाव स्वभाव रूप में मन क्या बताया मन की मन को पूर्ण लग जाने से भेय स्वरूप में मन को पूर्ण रूप से लग जाने से ज्यादा जब ध्यय के आकार से प्रकाश के आकार का प्रकाशित होने वाला हो ध्यान ध्यय के आकार का प्रतीक होने वाला ध्यय के आकार से प्रकाशित होने वाला या ध्यय के आकार का प्रतीक होने वाला अपने ध्यान ध्यानात्मक स्वरूप से शून्य जैसा ध्यान ध्यानात्मक स्वरूप से शून्य जैसा ध्यान होता है ध्यानात्मक स्वरूप ऐसी शून्य मतलब ध्यान को पता चलेगा ध्यानात्मक स्वरूप नहीं रहेगा और किस कौन प्रकाशित होगा उस समय ध्यान केवल तो ध्य के आकार से प्रशित होने वाला या आकार से प्रकाशित होने वाला ढेय के आकार से कौन प्रकाशित हो रहा है ये धेय के आकार ध्यान देना अर्थमात्र निर्वास है ना hey. तो ध्यान निर्वासन का कर लेना ध्य के आकार मतलब ये अच्छा रहेगा धेय स्वरूप को प्रकाशित करने वाला ये बढ़िया अर्थ है क्या hmm. ये ज्यादा अच्छा रहेगा जेयाकार निर्वासन का आप क्या करेंगे धेय स्वरूप को ये ज्यादा अच्छा हुआ देश स्वभाव आवैसा देश स्वभाव आवेशा दे जब देश रूप में मन सूर्यता लग जाने के कारण देश रूप को प्रकाशित करने वाला देश रूप को कौन तो हाँ ठीक है ध्यय आकार निर्वाचन करके धेय आकार को प्रकाशित करने वाला आधार का स्वरूप ये देश रूप को प्रकाशित करने वाला तथा अपने ध्यानात्मक स्वरूप ऐसी रहता ध्यान का पता चलेगा तो ध्यानात्मक स्वरूप ऐसी रहित जैसा ध्यान होता है बहुत होता है ध्यान तो तो कर लेना तो तदा एवं लिखा है न तो तदाप का ध्यानों दे तब व्यान ही समाधिक कहा जाता है तब हुआ ध्यान ही समाधिक समझे न जाएगी यदि असुविधा वो तो कल समझेंगे ओम पूर्ण एवं